कल ही एक क्लाइंट आए उन्होंने धन्यवाद दिया एक्चुअली उनकी बेटिया सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित थी और वो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे आ, जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनसे फ़ीस लेना उचित नहीं समझा मैंने कहा आपकी बेटिया है तो आप यहाँ के किसी पारंपरिक चिकित्सक से मिल लें तो वो बेहतर बता पाएंगे कि आ, सिक्लिंग के लिए आ, कौन सी औषधि दी जा सकती है क्या इसका इलाज किया जा सकता है या वो बिटिया को आराम पहुंचाया जा सकता है तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट से रायपुर आए फिर उन्होंने बस्तर के एक पारंपरिक चिकित्सक से मुलाकात की और उससे फिर उनको फ़ायदा हुआ उसके बाद जब वो लौटने लगे तो उन्होंने मुझसे फीस के बारे में कहा तो मैंने कहा कि आप फीस रहने दीजिए तो फिर उन्होंने उसके बदले में एक मुझे हाथ से लिखी हुई किताब दी जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के जो मेडिसिनल ऑर्किड्स हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी थी उसमें न केवल ऑर्किड के स्थानीय नाम दिए हुए थे बल्कि उनके औषधि उपयोग जो उन्होंने वहाँ जंगलों में घूम के एकत्र किए थे वो भी जानकारी उसमें थी तो वो जानकारी जो है मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई मैंने अपने डेटाबेस में जिसमें कि पहले से ही मेडिसिनल ऑर्किड खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो मेडिकल मेडिसिनल ऑर्किड है उनके बारे में काफ़ी जानकारी थी उससे बहुत सारी जानकारी की एक बार पुष्टि हुई कि जो पहले वहां उपयोग की जाती थी वो अब भी वहाँ पर उपयोग की जा रही है और आ, कुछ नए उपयोग भी मिले और नए उपयोग जो हैं सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसे जटिल रोगों के लिए वहाँ के लोग ऑर्किड का प्रयोग कैसे करते हैं आ, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आ, जो जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो इंटरनेट पे हो चाहे हमारी लाइब्रेरी में हो चाहे पुराने जो दस्तावेज हैं उसमें कहीं भी इन मेडिसिनल ऑर्किड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है ये फार्मलेशंस जो हैं वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं इन्होंने भी अपने जानकारी के हिसाब से और अपनी रुचि के हिसाब से ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया पर वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आ पाया हमारे देश में मेडिसनल ऑर्किड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं हमारे देश का अपना टीके डी है ट्रेडिशनल नॉलेज डेटा डिजिटल लाइब्रेरी है लेकिन फिर भी उसमें भी मेडिसनल ऑर्किड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है कभी कभी शक लगता है कि ये जानकारियाँ छुपाई जा रही हैं या हो सकता है कि इन्होंने अच्छे से सर्वे नहीं किया हो जिससे कि ये जानकारी उन्हें नहीं मिली हो पर मेडिसिन और ऑर्किड के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे आसपास उपलब्ध है और इनको जानने वाले बुजुर्ग पारंपरिक चिकित्सक और आम लोग और जंगल के लोग जो हैं वो हमारे बीच में हैं पर जो ठोस प्रयास जिनको जिसको कहा जाए वो अभी तक के कोई प्रयास नहीं हुए हैं तो बहुत सारे ऑर्किड जो है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के ऑर्किड्स हैं वो भी सूखी हुई अवस्था में और ताज़ी अवस्था में तांत्रिकों और जड़ी बूटी वाले जो जड़ी बूटी बेचने वाले हैं उनके साथ में आ, मैदानी भागों में आ जाती है और इसीलिए जो है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऑर्किड्स के बारे में आ, जो मैदानी भाग जो छत्तीसगढ़ के और आ, सेंट्रल इंडिया के जो पारंपरिक चिकित्सक है ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो इस, इन ऑर्किड्स के बारे में जानते हैं और अपने डेली प्रैक्टिस में उसका उपयोग करते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि जो मुझे मेडिसल ऑर्किड की जानकारी अभी जो हमारे क्लाइंट आए थे उनके माध्यम से मिली है तो मैं सोचता हूं कि उनमें से कुछ फार्मुलेशन जो हैं अपनी अगली यात्रा के दौरान जो है पारंपरिक चिकित्सकों से शेयर करूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं और जब मैं उनको ये बताऊँगा तो वो उसमें दो और बातें जोड़ के मुझे बताएँगे पर कुछ ऐसे फार्मूलेशन्स हैं जिनके बारे में उन्हें भी पहली बार जानकारी प्राप्त होगी फिर वो अपने मरीज़ों पे उसको ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा आज से दो साल तीन साल पाँच साल बाद फिर उनसे मिलूँगा तो उन वो जानकारी को समृद्ध कर देंगे और इस तरह जो है वो जानकारी बढ़ती जाएगी पर मुझे लगता है कि मेडिसिनल ऑर्किड पे ही अगर भीड़ के देश भर के वैज्ञानिक काम करें तो बहुत सारी जानकारी एकत्र हो सकती है